श्रीमद्भवदीता थारूपाध्याय श्लोक संख्या 45 से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपमूर्ति श्री अभय चरणारविंद श्रीमद अभयचरणारविंद भक्तिवेद स्वामीश्लोपाइसॉन् के संस्थापकाचार्य के द्वारा ओम अज्ञानी ज्ञाजनशलाकक्षुरोन्मील तस्में श्रीगुरा नमे श्री। <laughs> <laughs> थोड़ा, थोड़ा बहुत आपकी जानकारी के लिए न्यूज़ हम सब लोग तो इधर है तो कुछ बहुत पता नहीं चलता है लॉकडाउन के कारण बहुत समस्या हो रही है लोगों को अभी खासकर जो लोग मजदूर वर्ग है सिटी में फंस गए हैं वो रिक्शा लारी वाले नहीं रिक्शा ला सब कोई कोई काम नहीं कर रहा है सब आउट है अभी और लॉकडाउन चलेगा पंद्रह दिन कम से कम तीस तारीख तक पैसा नहीं। है नहीं वो तो लोग तो रोज का कमा के खरीद के खाते हैं जो भी थोड़ा बहुत पैसा था वो तो उपयोग हो गया खाने में <laughs> अभी ना तो उनके पास पकाने के लिए कुछ है अग्नि भी नहीं है खान <laughs> सामान भी नहीं है जिसको पकाना चाहिए नहीं और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सब जो मजदूर है उनको एक एक हजार रुपए दे रही है दिन दिन। एक दिन नहीं।, नहीं नहीं एक दिन में थोड़ी ना होता है दिन। एक हजार दे रही फिर में जरूरत पड़ेगी और देगी लेकिन हो क्या रहा है ज्यादातर जो मजदूर है एट्टी जो ये लेवल के लोग हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते सरकार में क्या है सरकार को पता करना पड़ेगा ना कोई मजदूर है कि कौन है ऐसे की सबको तो थोड़ी नहीं दे सकती तो अभी जो जो लोग एम्प्लॉयर है जो मजदूर लगाते है मालिक लोग, तो लोग रजिस्टर्ड होंगे कंपनी में उन उन्होंने रजिस्टर कराया होगा इतने मजदूर हमारे काम करते हैं उतना मिलता है अस्सी परसेंट तो रजिस्टर्ड ही नहीं है नहीं। तो वो लोग को से मिलेगा और जो रजिस्टर्ड है उसमें से काफी लोग तो ऐसे फर्जी रजिस्टर्ड है बंगला गाड़ी है फिर भी मजदूर की तरह रजिस्टर्ड है ताकि उनको लाभ मिले मजदूर को लाभ मिलता है सरकार की सब स्कीम आती है बेनिफिट देती है पुअर लोग बीपीएल भी होता है ना वो भी लोग लो कुछ लोग ले लेते हैं ना बी ही बहुत बंगला गाड़ी है फिर भी बीपीएल ले लिया तो ऐसा भी सब बहुत हुआ था इसलिए पूरे डेटा में गड़बड़ है उसके कारण जिसको मिलना चाहिए वास्तविक रूप से ज्यादातर उनको तो मिल नहीं रहा है है भी नहीं है, उसमें और सब बोलते हैं कि साबुन से हाथ धोना चाहिए इनके लिए साबुन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है <laughs> तो बढ़ेगा ना घटेगा तो ये क्या है आज की स्थिति है जो लोग गांव में शांति से खेतों में है उनको इतनी समस्या नहीं है यदि वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते है जैसे यदि कोई गेहूं उगाता है अपने लिए यदि उगाया है तो अपने लिए तो काट ही सकते हैं गेहूं कटाई की सीजन चल रही है लेकिन दो लो है। जो लोग टमाटर उगाते हैं दो तीन एकड़ टमा लगा, लगा, तो, लगा तो उनका पूरा जो निर्वाह है वो किसके ऊपर आधारित है मार्केट में बिकने जाएगा तो मार्केट में बिकने जाने के लिए ट्रक और सब बंद है अगर भाव कम मिला तो वो तो अलग बात है अभी भेजना भी हो तो कुछ भेज नहीं सकते कोई लेने नहीं आता है क्योंकि मार्केट में यदि जाएंगे तो सब लोग बहुत पास पास हो जाते हैं ना तो मार्केट भी उस प्रकार से बंद रखे गवर्नमेंट कुछ अपनी स्थिति से लगा रही है कि कुछ चीज़ें मिलती रहे तो सप्लाई चाहिए सिटी वालों को चाहिए और गाँव वालों के पास है लेकिन गाँव से सिटी में लाना अभी रोक में है थोड़ा थोड़ा जाता है उसमे इन तो कुछ नहीं है टन तो उसमें तो तो से 500 टन ही जा पाएंगे मार्केट में 500 टन का क्या करोगे गाय को भी खिला दोगे ऐसा सब अलग अलग तो ऐसी चीजें जो उगाने वाले हैं जो पेरिशेबल आइटम्स बोलते हैं इसको कि थोड़े समय में कुछ तीन चार पाँच दिन के एक हफ्ते में खत्म हो, खराब हो जाएगी तो ऐसे लोगों की भी हालत खराब है मतलब जो मतलब जो जो किसान पुरानी सिस्टम से ही खेती करते हैं वो बचे, बचे रह, रहेगे क्योंकि अभी उसने भले न एकड़ गेहूँ लगाया कोई काटने वाला नहीं मिलता है तो अपने लिए तो जितना एक साल के लिए चाहिए तो काट सकता है तो ये लेकिन जैसे ही पुरानी सिस्टम करने गए अब की सिस्टम करने गए तो वो सब थल गए मतलब कोरोना वायरस भगवान तो ने ऐसा ढूंढ करके रखेगा हर एक पुरानी सिस्टम जो थलती थी वही चल रहे बाकी सब उड़ जाए जब मास तो जो ग्रे मास ब्राह्मण वाले ब्राह्मण होगा सामान्य रूप से कृषि आधारित ब्राह्मण वाला एक आध गाँव होगा तो आजू बाजू बहुत सारे कृषि वाले गाँव है खेल तो कई हो सके ना भाई ब्राह्मण ये लोग तो राजा लो नहीं, नहीं गांव किसानों ब्राह्मणों के भी होते थे लेकिन वो फिर दूसरों को सर्विस देते है ना दूसरे गाँवों को जो किसानों के है वहां हाँ। जीवितारे। जीवितारे। तो इसलिए ये पूरी अभी स्थिति है कि और और जो लोग अभी केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर खेती करते हैं गेहूँ उगाने वाले भी तो आने वाले दिनों में केमिकल फर्टिलाईजर कंपनियाँ बंद है तो डी ए पी यूरिया की खपत होने वाली कंपनी में काम ही कोई नहीं कर रहा नहीं है तो कुछ कंपनियाँ चालू हैं क्योंकि सरकार ने ये सोच करके चालू तो रखे ना कि आगे चाहिए फर्टिलाइजर तो इम्पोर्टेंट वस्तु है तो लेकिन काम कर दस परसेंट प्रोडक्शन के साथ बीस परसेंट प्रोडक्शन के साथ ऐसे काम कर रही है तो आने वाले दिनों में यदि ऐसे ही चलता रहा लॉकडाउन तो फूड शॉर्टेज हो सकती है जबरदस्त एक तो अभी का जो चल रहा है वो अभी का जो है वो तो खाते रहेंगे सब लोग और इधर से दूसरा वो उगा वाला भी नहीं होगा दो चीज एक तो केमिकल फर्टिलाइजर की कमी पड़ेगी दूसरी लेबर लोग नहीं आ पाएंगे सब लोग मिलकर के जो खेत में उगा तो मिल करके मिल, तो मिलना मना है मिलना मना है तो क्या करेंगे और इस तरफ से अमेरिका है तो वो तो गुंडा है सबसे बड़ा गुंडा है वर्ल्ड में तो उसके पास भी खाना नहीं होगा और वो भारत का बोलेगा खाना दो नहीं तो मिसाइल छोड़ता पता है हाँ। और दवाई ऑलरेडी अभी किया ना क्लोरोक्विन करके एक दवाई है मलेरिया की मलेरिया की दवाई तो उससे ठीक होता है सब प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट का दृढ़ विश्वास है <laughs> कि इससे कोरोना तो ठीक होता है थोड़े केस देखे उसने तो उसको चाहिए अभी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है वो सफिशियंट स्टॉक में भारत के पास बहुत है तो मोदी ने डिक्लेयर किया कि हम किसी को देने वाले नहीं है क्योंकि हमारे ही पेशेंट बहुत बढ़ने वाले हैं। जैसे ही वो डिक्लेयर किया उसी दिन रात को अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प उसने बोला कि देखो भाई ये तो गलत है गलत तो हम, हमारे यहाँ पे तो इतना बड़ा चल रहा है अभी आपको मदद करनी चाहिए हमने हमने आपकी इतनी सारी मदद की है में तो अभी आप नहीं करोगे तो देखना भाई हमारे रिलेशनशिप का तो फिर मैं बदला लूंगा देखना मैं बदला लेने वाला हूँ ऐसा करके धमकी दी फिर मोदी ने खोल दिया ठीक है चलो तो लेके जाओ खोलना पड़ेगा यदि खाने की शॉर्टेज आगे जाके पड़ी बड़ी बड़ी कंट्री को कोरोना के तो मरते मरेंगे लोग भूखे मरना शुरू होंगे तो उधर से लड़ाई शुरू हो सकती है अलग अलग जगह अभी मैंने में वो तो, तो सब चलता रहता है पॉइंट ये है कि अभी इन चीजों के ऊपर लड़ाई शुरू हो सकती है <laughs> कि खाना दो भारत के पास खाना है दो आप ही क्यों क्यों का स्टॉक करके बैठो छह महीने काम को दे दो छ महीने का आप हरे रह, को आपको नहीं तो खाने वाले उड़ा देंगे हम आपके कोई खाने वाले बचेंगे नहीं कहाँ डालोगे खाना मिसाइल डालेंगे आपको मारेंगे लोग के लिए चाहिए हमको <laughs> सा बहुत बहुत बहुत छोटा छोटा छोटा है है ना हमारे एक राज्य बड़ोदा की बड़ोड़ा दिल्ली की पॉपुलेशन उससे ज्यादा होगी तीन करोड़ है दिल्ली में पच्चीस करोड़ तो अमेरिका की है शायद पच्चीस या तीस करोड़ सुनने में आया क्रोश, क्या? से कुछ नाम है प्रेसिडेंट का तो, अच्छा वो कर रहे तो लोग तो सब मतलब। तो लो लो छोड़ दिया ना जो और हर व्यक्ति के पास मतलब घर में चार लोग है दो बच्चे तो दो बच्चे की तो घर में दो चार लोग माता पिता दो बच्चे तो दो बच्चों की भी अपनी है। और जो गोपाला के वो उन, उनका में सोच हो वो उनका है बच बच जाएगा बच जाएगा <laughs> उधर कुछ है नहीं वो ट्रांसपोर्ट कुछ मतलब के अंदर कुछ नहीं आता बाहर जाता है पर अंदर कुछ नहीं आता <laughs> तो हम देखते भगवदगीता में जो भगवान अष्टम बताते हैं उसकी तरह वापस तो यदि वो सिस्टम ही सही सिस्टम है उसकी तरफ जाना चाहिए आप लोग इधर है तो कुछ इतना समस्या नहीं होती हम तो शांति से सब कुछ कार्य कर सकते नहीं समस्या है नहीं और अभी भी अपने अपने पास बेल है अपने पास हल है सब बादल है जो बारिश देंगे गेहूं के बीज अभी क्या हो रहा है कि बीज बेचने वाली चीज बेचने वाली दुकानें बंद पेस्टिसाइड बेचने वाली दुकानें बंद खातर बेचने वाली दुकानें बंद वो लोग कोई किसान कोई अपना बीज नहीं डालता है वो तो हमेशा खरीद करके ही डालता समस्या यही है ना अपना बीज बना के नहीं बना कितना। तो अभी फंस गया है ना अभी यदि लॉकडाउन नहीं खुला बीज नहीं मिला तो क्या करें एक सीजन गई और ये समर सीजन जो है वो तो ऑलरेडी खराब हुई है अभी का जो जल्दी गर्मी के सीजन का जो है खराब गई है और अभी एक और भी जाएगी ऐसा हो सकता है तो जी, तो जी मतलब ये खोल के नहीं रहा सब लोग काफी लोगों को है ना तो खोलेंगे तो सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे बहुत तो तो जल्दी फैलायेगा ये वैसे मरेंगे और वैसे ही मरेंगे ना बुख तो के कार हाँ तो भूख के कारण जो मरना है उस, उसको धीरे कर सकते हैं खोला और जो मरेंगे वो तो ऐसा है जैसे अग्नि में रावण जलता है ना मरा पहले जरा सा होता है झूठ देख करके एक सेकंड में तो पूरा जल जाता है नहीं ऐसे भारत में तो ऐसा जोर से फैलेगा की कुछ ही दिनों में पूरा देश साफ कर जो जो जरूरत है वो तो चालू रखा है लेकिन अब तक की इन चीजों की जरूरत में नहीं लेके आए वो क्या करे कितना खोल सकते क्योंकि किसान तो कितने हैं कितने लोगों के पास पहुँचाएंगे तो ऐसा कुछ करेंगे शायद दीदी संभव हुआ तो कि हर एक के पास गवर्नमेंट ही जाकर के उनके घर जाकर के बीज दे के आए बड़ा लंबा काम है केवल बीजी नहीं चाहिए ना डी यूरिया फिर लेबर चाहिए सब करने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए रिपेयरिंग मतलब वो सब बंद है ट्रांसपोर्टेशन सब बंद है गैरेज क्या करेगा <laughs> तो बैल तो बचेगी खराब हो गया तो क्या करेगा कौन बचाएगा इस समय में अभी केवल माता और पिता है वो बचाएंगे माता है गाय पिता है बैल यूरिया खत्म हो गया तो आप गाय मूत्र से करो और यदि गोपाल सूत्र वाला वो चलता है तो था। था। तो हर एक घर में यूरिया की फैक्ट्री हो गई है डिपेंडेंट नहीं, नहीं नहीं ट्रेडिशनल था उसने अपना बनाया, तो बनाया पहले पास पड़ी है है ना बोतल बना, बना दिया फिर बना नहीं, उसमें से बचा बचा क्या रखना हाँ है। उसको एक बोतल से बनाया ना तो चार बोतल निकाल के रखना तो क्या चार गुना फैलेगा जल्दी होगा एक का चार चार का सोलह सोलह का चौंसठ चौसठ का कितना होगा सात हजार तो दो सौ छप्पन का चार गुना एक हजार बारह एक हजार चौबीस तो, तो गाय और बैल ही बचा सकते हैं माता पिता तीन जमीन माता गाय माता बैल पिता इससे हम बचेंगे यदि इसको लागू किया तो नहीं तो मरो डाटा तो बनाकर तो बना कुछ के कर सकते हैं। तो मैं सोच भी रहा हूँ तो अकल आएगी मतलब लेकिन महाराज को पूछना है कि क्या स्थिति होनी चाहिए क्यूँकी इसकॉन में ऑर्डर दिया है सबको कि किसी को कोरोना के विषय में कुछ नहीं बोलना है नहीं तो इसकॉन की हालत खराब हो जाएगी गवर्नमेंट ऐसा तो कुछ ऑर्डर आया है गवर्नमेंट कुछ भारत सरकार सरकार ने बोला ठीक भी उठा नहीं। नहीं। तो में बहुत है न तो ऐसी न्यूज फैली है की इस्कोन के फॉरनर्स जान बुझ करके भारत में फैला रहे हैं इसको जैसे जमाती लोग मुस्लिम का हुआ था ना दिल्ली में जामुद्दीन में तो वो सब बाहर निकल के अभी फैल गए और सब जगह फैला रहे हैं बढ़िया से तो तब तक 130 केस आते थे दिन के वो जैसे ही निकले तो 600 केस हो गए अभी 900 सौ केस चलते हैं दिन के कल तो हजार हुए तो इसको वाले भी फैला रहे ऐसा न्यूज फैलियर है नहीं जो भी है लेकिन अभी हम समझ सकते हैं कि जो प्रभुपात बता रहे हैं जो शास्त्र में दिया है कैसे कैसी भी सिचुएशन नहीं आ जाए वो सिस्टम सबसे स्टेबल है इवन अमेरिका मिसाइल्स भी फेंकने लगे भारत पे तो कहां कहां डालेगा मिसाइल जो इसका इकोनॉमी सेंटर है आर्थिक सेंटर है जैसे मुंबई है दिल्ली है कोलकाता है चेन्नई है बेंगलोर है हैदराबाद है अहमदाबाद है ऐसी जगह को उड़ाएगा क्योंकि उसको उड़ाने से छोटे से प्रयास से बड़ा नुकसान होता है अब जो नंदग्राम को ऊपर मिसाइल डालेगा तो वो एक मिसाइल से इतना एरिया केवल जाएगा इतने एरिया में डेढ़ हजार दो हजार लोग रह रहे हैं और कितना रह रहे होंगे और इसकी इकोनॉमी भी कुछ बहुत पैसा नहीं देने वाली का बाम तो बाम तो उसे नहीं। नहीं। सस्ता तो सस्ता तो ये पड़ जाएगा इसलिए उधर डालने का प्रयास नहीं करें नहीं बोले लड़ाई भी हुई तो क्या ये कोई वो सब सिटी को टारगेट करेंगे हमको कोई नहीं आएगा यहाँ पड़ेगा तो उनको गाँव गाँव फोड़े तो उनको अनाज नहीं मिलेगा सब गाँव फोड़ भी नहीं सकते ना इतना बड़ा कंट्री है आप कितनी मिसाइल डालो हम भी तो मतलब इंडिया भी इसलिए जब तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोग रहते हैं तो खत्म करना कठिन रहता है जब एक जगह पे इकट्ठा हो गए मार न्यूयॉर्क में अमेरिका फैला हुआ, हुआ है लेकिन मेनली सिटी में है सेवेंटी परसेंट अर्बन लोग हैं तो जिले अर्बन मतलब सिटी के लोग भारत रूरल मतलब गांव के भारत में 35 टका अर्बन हो गए अब पहले सत्रह टका रूरल भी तो उन्नीस सौ पचास रूरल भी तो गांव भी तो गांव ही सिटी बन रही नहीं, है नहीं गांव का सिटी गाँव कहा ऐसा नहीं है की उधर के लाइट आ गई तो सिटी बन गए सिटी कार्ड थे की एक साथ बहुत सारे लोग वहां पे रह रहे हैं बहुत ही।, ही।, ही जैसे सिटी में रह रहे ऐसे और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रिया उधर हो रही है गाड़ी को कि गांव में तो कितने इतने किलोमीटर कितने लोग लोग हैं, हैं कम है ना तो उधर इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूटेड आप नुकसान कर नहीं सकते हाँ नुकसान ऐसे कर सकते हैं कोई जैसे सब फर्टिलाइजर की फैक्ट्री उड़ा दो जो भी कुछ कृषि से रिलेटेड सब खत्म कर दो कृषि से रिलेटेड इंडस्ट्री तो उससे क्या होगा कि और ऑयल सप्लाई रोक दो जिससे ट्रैक्टर भी नहीं चले फर्टिलाइजर भी नहीं है बीज वाली भी सब कंपनी को उड़ा दिया जमीन बहुत सस्ती हो जाएगी तो खाओ खाओगे क्या <laughs> उगाओगे नहीं तो खाओ तो इस तरह से देश के देश का नुकसान हो सकता है लेकिन यदि सब लोग इस प्रकार से रहने लगे गाय और जमीन के ऊपर आधारित अपना बीज बनाए तो फिर क्या कर सकते हमेशा हाईब्रिड कर दिया नहीं है देशी देशी बीज बीज है देसी बीज ना बीज बहुत बीज सारे देसी देसी बीज करते है। है। हैं तो, तो भारत है ऐसे कोई लड़ाई चालू नहीं कर देता ना यार तुमने मुझे धमकी दी देख लेता हूँ मैं तुम ऐसी छोटी बात के ऊपर थोड़ी ना कोई लड़ाई चालू करता कर वो मिसाइल छोड़ेगा भारत में मिसाइल छोड़ेगा नुकसान भारत को होगा की नहीं होगा अपना नुकसान तो देखना पड़ता है थोड़ा सा कुछ हो रहा था, तो आ जाए तो छुटा जाना होता है दोनों का नुकसान होगा गया और इसके ऊपर अमेरिका भारत को बहुत सपोर्ट करता है क्योंकि भारत के दो दुश्मन आजू बाजू बैठे हुए हैं पाकिस्तान और बड़ा चाइना चाइना भारत का कट्टर दुश्मन है तो अमेरिका भारत के साथ होकर के उन दोनों को चुप रखता है अभी अमेरिका भी भारत के ऊपर अटैक किया तो चाइना और पाकिस्तान दोनों आ जाएंगे फिर भारत गया समझा रिया तो ये सब देखना चाहिए रशिया शांत रहता है, आ, है उसका यदि लाभ है तो आएगा आ, उसका यदि लाभ है तो आएगा तो क्यों लाभ नहीं है तो नहीं आएगा पहले वो क्या करेगा शांत बैठो इन लोगों को लड़ मरने दो <laughs> फिर मैं चेक करूंगा ये सब एक्चुअली <laughs> पॉलिटिक्स है राजनीति है जब दो प्रति, हमारे दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ रहे हो तब तो हमको शांत बैठना चाहिए दोनों एक दूसरे की शक्ति खत्म कर देंगे फिर दोनों के ऊपर अटैक करो यदि बीच में गए तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी दोनों तब जाके अटैक करो तब पकड़ लो उसमें सब अलग अलग चीजें हैं तो बहुत सारी चीजें चल रही है फिर तो पता नहीं क्या फ्यूचर होने वाला है ये सब का साथ रहा है। हो सकता है कि युद्ध शुरू हो हो सकता है कि यही युद्ध है युद्ध में जरूरी नहीं मिसाइल ही छोड़े की बायो वोर बोलते हैं क्या बायो वोर अच्छा बायोलॉजिकल वॉर, मतलब आप बीमारियां फैलाओ आपके दुश्मन देशों में जिससे उनका सब नष्ट होना शुरू हो जाए खासकर कर अर्थव्यवस्था जब नष्ट होती है तो वो वो देश फिर युद्ध नहीं, नहीं, नहीं कर पाता है युद्ध में बहुत ही बड़ी नुकसान होता है चाइना भी उस प्रकार से किया ऐसा लगता है क्योंकि तो चाइना में तो कुछ हो नहीं रहा है बहुत कम फैल रहा है बाकी सब जगह चाइना फिर पहले दवाई देंगे नहीं किसी को लो तो नहीं बनाई ऐसा बोलेंगे ले, हमें पता ले उनको पता उनको नहीं क्या बनाई होगी ऐसा ध्यान क्योंकि तो फैल नहीं रहा है उधर तो कुछ तो होगा ना अच्छा ऐसा नहीं कि उनको जैसे जैसे कोई व्यक्ति जो नाक इत्यादि लोग रहते हैं वो विष्पी नहीं, नहीं उन्होंने बहुत मांस खाया तो उनका शरीर ऐसे ढल गया कि से चालू कैसे हुआ वहां से शुरू कैसे हुआ कमजोर तो किसी ने पी लिया मर गया तो फिर इतना सारे लोग नहीं होगा ना सब लोग तो कमजोर होते जो भी है किन्तु ये सब चीजें अभी चल रही है ज्योतिष शास्त्र में इसको क्रेडिक्ट भी किया है ऑलरेडी क्या बोलते है भविष्यवाणी कर दी थी कि खास कर नवम्बर से लेके अप्रैल तक अप्रैल मई तक बड़ी समस्या आने वाली है और उसके बाद भी ये पूरा साल तो समस्या रहेगी में नवंबर से लेकर अभी आने वाले तो ये काफी अलग अलग ज्योतिष वो चौदह साल का लड़का तो मैसूर का है तो शंभू। पता नहीं कि तो उसने बोला है। तो का है तो। उसने भी बोला है दूसरे लोगों ने भी बोला है तो कहने का तात्पर्य है कि ये एक और प्रमाण है कैसे वेद शास्त्र जो बताते हैं वो एक विज्ञान है और सतीक है <laughs> तो ये सब देख करके हमको पूरा विश्वास होना चाहिए हो जाना चाहिए अभी ये सब प्रमाण देखकर के भी कि जो ये पद्धति है जो प्रभुपाद चाहते हैं जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं वो रियल पद्धति है इसके अनुसार पूरे जगत को जीना चाहिए और हम तो कम से कम इसके अनुसार जिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करें अपने जीवन को इसके लिए समर्पित करें इतना विश्वास आना चाहिए इन सब चीजों के बारे में ये हमको कोरोना वायरस दिखा सब देश खाली हो जाएंगे। आ, पर ऐसा बोल रहे हैं ना कि एक्सीडेंट में तो इससे ज्यादा मरते क्या? एक्सीडेंट। ना इससे ज्यादा नहीं इससे थोड़ा कम एक्सीडेंट तो बंद हो गए ना हाँ लेकिन दूसरे ये तो फिर जबरदस्त चालू हुआ है। इसमें क्या है शुरुआत में कम मरते हैं शुरुआत में कम लोग हैं तो लेकिन तो फिर, तो तो फिर एक, के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसा फैलता है इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं मतलब आज एक है कल दो होंगे परसों चार फिर आठ तो शुरुआत में लगे थोड़ा थोड़ा जा रहा है ना फिर सोलह फिर बत्तीस चौसठ एक सौ अट्ठाईस दो सौ छप्पन दिन में एक का एक हजार हुआ दस दिन में एक का एक हजार हो गया इसको डबलिंग रेट कहते हैं वो दस दिन, एक दिन का डबलिंग रेट है तो दस दिन में हजार हाँ गुना हो जाएगा और अभी और अभी दिन दिन फिर हो हाँ का डबलिंग रेट है मतलब साठवें दिन दो महीने में हजार हाँ गुना, गुना हो गया फिर चार महीने में कितना हो गया एक मिलियन गुना और छः महीने में कितना हो गया एक, एक बिलियन एक, एक में से छ महीने में एक बिलियन एक देश सब है ना एक, दो चार आठ हजार <laughs> पहले दिन तो धीरे धीरे जा रहा था छह महीने में तो पूरा पृथ्वी कवर कर ली ना फिर धीरे धीरे घट जाता है खत्म हो जाएंगे क्योंकि अभी जिनको लगने वाला है वो कम हो गया ना जब दो तिहाई हो जाता है मान लो कि छह बिलियन की पॉपुलेशन है तो चार बिलियन को जब हो गया फिर वो कम होना शुरू होता है क्योंकि अभी सामने इन्फेक्ट होने वाले कम हो गए ना जैसे ज़्यादा पहले ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे बड़ा, तो फिर ऐसे करके कम हो जाएगा लेकिन होता है क्या यदि वो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है तो एक साथ आपको कितने सारे लोगों को हॉस्पिटल में रखना पड़ता है मान लो एक दिन में डबल एक दिन में डबल हो रहा है और छह दिन में डबल हो रहा है अंतर पड़ेगा ना वो दस दिन में आपके पास हजार पेशेंट आ गए जो साठ दिन में आने वाले थे तो तभी आपके पास हजार पेशेंट को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है उसमें तो, तो, तो ज्यादा लोग मरेंगे ना ज्यादा लोग मरेंगे ना ट्रीटमेंट नहीं हो, तो इसलिए जो सब कर रहे हैं क्या सब बंद रख रहे हैं उसका कारण ये नहीं है कि इसको फैलने से रोकना है इसको जल्दी फैलने से रोकना है फैलने वाला तो है ही लेकिन यदि जल्दी इतना जल्दी नहीं फैला तो क्या जितने पेशेंट आते हैं एक एक करके उतना हम नहीं कर पाएंगे तो, दिख्यों गाएं। दिख्यों गाएं। नहीं तो क्या होगा ऐसा जोर से फैलेगा ये जो तो छह दिन का लगा है ना वो दो दिन का हो जाएगा डबलिंग रेट तो छह महीने की जगह दो महीने में पूरा भारत कवर कर लेगा और क्योंकि अभी छसेंट का रेट है मरने का छ हो गया तो छह परसेंट का रेट हो जाएगा पंद्रह बीस परसेंट यदि हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है तो मरेंगे जिनको हो रहा है उन अब तो नहीं मरते तो माइल्ड बीमारी होती है लेकिन अभी जो छह परसेंट मर रहा है माइल्ड मतलब हल्की लेकिन क्लोज केसेस बीस टका के हैं मतलब जितने आइर या तो ठीक हो गए या तो मर गए उसको टोटल भी तो बीस टका मरे मतलब बीस टका मर जाएगा मतलब हजार केसेस चल रहे हैं टोटल उसमें से अभी सात सौ चल रहे हैं और तीन सौ बंद हो गए तो अच्छा। तीन सौ में से तीस मरे होंगे और दो सौ सत्तर दो सौ सत्तर ठीक हो गए, हो गए, हो गए। इलाज, नहीं हो इलाज हुआ नहीं हुआ जब इलाज होने पर भी इतने हैं तो यदि इलाज नहीं हो रहा है तो क्या होगा जो बीस टका वाले चालीस हो जाएंगे मतलब एक मिलियन को हुआ तो चालीस करोड़ लोग मर जाएंगे सौ करोड़ को हुआ तो ये बड़ी समस्या नहीं आ जाए इसलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है लेकिन उसके लिए फिर भारत जैसी बड़ी कंट्री में लॉकडाउन करने से लोग भूखे मरना शुरू होंगे उसका क्या <laughs> नहीं अमेरिका ने तो लॉकडाउन किया ही नहीं कितने ज्यादा हो रहे हैं लॉकडाउन किया पूरा नहीं किया टाइम तो पे जब करना था तब नहीं किया देर से किया इसलिए अभी बहुत जोर से फैल रहा है दो दो हजार रोज दो हजार लोग मर रहे हैं। मर रहे हैं। रोज दो हजार मर रहे हैं। तैतीस हजार को हो रहा है रोज अभी <laughs> एक लाख लोग मर गए टोटल वर्ल्ड में एक लाख एक लाख लाख लाख आठ लाख छ हजार तो पंद्रह दिन पहले हुए थे लोग अभी इंडिया में ही हो चुके आठ लाख छह हजार दिन पहले नहीं था आठ दिन पहले था कुछ दिन, हाँ, हाँ, दिन पहले टोटल वर्ल्ड में अभी सोलह लाख है सोलह लाख में से एक मरा एक अरे सोलह लाख कैसे टोटल उसमें से एक लाख मर गए वर्ल्ड में लाग, लाग क्यों अरे? मर गए ऑलरेडी। तो निकल का कैसे निकल रहा रहा तो है। है? कैसे ही। छिक्स छठा भाग सोलह छका सोलवा भाग मतलब छोला का आता तो इसलिए भारत में लॉकडाउन रखा है लेकिन अभी गवर्नमेंट और कर भी क्या करती है यहाँ तो भूखा ये ये कोरोना से मरो और आगे क्या होगा पता नहीं ये भूखा मरने वाले वो लंबा चलेंगे और उसके अलावा जो आर्थिक व्यवस्था के ऊपर नुकसान होगा वो तो अलग ही है पूरा ने सब लोग मारामारी कर रहे थे पशुओं को इतनी धरती को सब कर रहे थे तो तो तो तो वो सब आपस में फिर लड़ मरेंगे ना अभी इतना पशुओं को मारा कुछ भी कर सकते तो हैं अभी खाने में ऐसा लग रहा है जो घोर कलयुग की बात हो रही थी हम सोचते थे यार देख पाएंगे अलग मिल जाएगी जा क्या हट जाएगा ना क्या बोलते तो दस हजार साल है ना ना ने ते बोलते हैं कि अभी आ गया था और फिर से क्या मतलब वही साल गोल्डन पीरियड है घोटाला तो, तो है तो नहीं नहीं नहीं नहीं। एक, रिप, एक रिपोर्ट ये भी है कि यदि भारत में लॉकडाउन के कारण ज़्यादा लोग भूखे समस्या होने लगी कुछ कुछ काफ़ी लेबर्स तो वो क्या हो रहा है दो एक दिन नहीं खाते एक दिन थोड़ा खाते इस तरह से सिचुएशन है यदि तो ये, ये सिचुएशन लंबी चली थोड़ी तो वो लोग फिर बात नहीं मानेंगे गवर्नमेंट की बाहर निकलेंगे लूटपाट शुरू करेंगे लूटपाट भी करेंगे बाहर भी निकलेंगे पुलिस इतने सारे लोग बाहरेंगे पुलिस क्या करेंगे पुलिस पुलिस की मान एक एक राज्य में टोटल तो पुलीज पचास करोड़ टोटल पचास करोड़ ऐसे लोग हैं करोड़ वो सब ऐसा करेंगे तो क्या पुलिस कर पाएगी लाख की झंडा नाम करते हो गई मतलब इसको ठीक नहीं नौ लाख दस इंडिया में पचास करोड़ लोग हैं तो जो जो करोड़, करोड़ है, बर, तो जो क्या यही लेबर लेबर लेबर लेबर लेबर ये फार्म फार्म नहीं है वो से दो सौ पैंसठ छब्बीस करोड़ फार्म लेबर है साधे आदमी जो मतलब बहुत कम है ना सा सिटी में जो हैं बाकी हाँ ऊपर तो बहुत कम है साधारण लोग जो मतलब जिनका अच्छी कमाई और सब होता है एवरेज वो तो बहुत कम लोग होते हैं ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं जो जो पर में रहते हैं ऐसे भी ज्यादा होते हैं हमें शहरी सोसाइटी में लेकिन लेकिन यदि वो गाँव में रह करके कृषि करते रहते होते यहाँ पे लेबर काम करते समस्या नहीं होती नहीं लेकिन सिटी में वो लोग जाते है ज्यादा पैसा मिलेगा ऐसा सोच करके फिर ऐसे ऐसे स्थिति में रहते हैं पैसा भी उतना कुछ मिलता नहीं है स्थिति भी ऐसी हो जाती है उनकी और फिर ऐसे जाता है फ्लाइट यूज करते हैं सिटी में जाके तब तो उनके भी जाते हैं और सोचते हैं ज्यादा पैसा मिल रहा है लोग दुबई जाते है आने जाने का खर्चा ही इतना पूरा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड होता है। है। है। कमा दो। आ... ना, इतना इंडिया भी लेता। मतलब जो बचा, बचा वो उतनी हो जाती है। तो थोड़ा नीचे यदि हम अपने लेवल से संतुष्ट रहते हैं ये कोई चिंता की जरूरत नहीं है शांति से भजन कर इस प्रकार से परेशान करते हैं तो फिर एक झापट मिल जाती है उसमें काफी लोग मर भी जाते हैं इसलिए यदि आधा भारत भी मर जाए या आधा वर्ल्ड भी मर जाए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए सही हुआ अच्छा हुआ वो हुआ जमीन मर गई तो देखिए कम से कम नई नई शुरुआत के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा ये अभी शास्त्र के अनुसार कुछ करते हैं जमीन अभी खाली होगी जो गई अभी जैसे बिल्डिंग ये सब इसको तोड़ के जो हो बिल्डिंग को तोड़ने की जरूरत नहीं है ना खेत ऑलरेडी खाली पड़े हैं तो बिल्डिंग नहीं बिल्डिंग में रहेगी तो बिल्डिंग जमीन में क्या कहेगी जब तो जब आवश्यकता है तब उसको करेंगे मान लीजिए तो तो क्या तोड़ देंगे क्या हो जाएगी जमीन में देंगे या कुछ ऐसी जमीन रख देंगे जहाँ पे सब बाहर बारिश में वो खत्म हो जाएगी देखते क्या है भगवान की क्या प्लानिंग है अभी पता रोड भी कर देंगे अभी क्या भगवान की प्लानिंग है पता चलेगा धीरे धीरे अभी तो हम सब सोच रहे हैं देखते हैं क्या भगवान की प्लानिंग क्या है जीज़े जीज़े में। कोरोना क्यों आया और क्या इसके पीछे प्लानिंग है वो पता चलेगा अभी धीरे धीरे था तो, तो, पहली आ, आते जाता था। तो पहले पहले आते था। <laughs> आते जाते था कि अभी ये पहली बार इतना बड़ा पहली बार हुआ लेकिन ऐसे तो बहुत खाली इन लोग ने नाम दे दिया ना। जंतु जो ये लोग सोचते है विषाणु विषाणु का नाम है ये प्रकार कह उनको वायरस कहते विशान। विशान। विशान जल्दी-शब्द जल्दी-जल्दी ऐसा तो है। लाइफ भी छोटी होती हो है तुरंत अब हम बहुत छोटी कुछ सेकंड, सेकंड भी नहीं होती, एक सेकंड, सेकंड की भी लाइफ निकल होती है कोरोना वो क्या है वो लोग ने माइक्रोस्कोप में देखा वो वायरस के ऊपर वो जो मुकुट होता है ना तो मुकुट जैसे ऐसे अलग अलग स्पाइक्स काटे, काटे हैं मुकुट जैसे तो कोरोना मुकुट के लिए शब्द है ग्रीक भाषा में ग्रीक भाषा इसलिए उसको कोरोना कह दिया वायरस डिजीज नाइनटीन शॉर्ट फॉर्म oh, है कोविड कोरोना वायरस डिजीज नाइनटीन में इसलिए धूमधाम थी वर्ल्ड चाइना में तो इतना सा हुआ कुछ वायरस शुरू हुआ लेकिन भाई बात सुनो तो इंडिया में क्यों नहीं है कि अमेरिका ग्यारह हजार बारह हजार किलोमीटर मुझे ने प्लानिंग किया अमेरिका को अमेरिका में भी नहीं पहुँचा था लेकिन इंडिया ने सीरियसली लिया शटडाउन करने के लिए लेकिन अमेरिका ने शटडाउन सीरियसली नहीं लिया उसमें फैल गया स्पेन, फ्रांस, इटली में कितना कितना कितना है? बहुत दो दिखो दो दिखो। दो दिखो। दिना दिना पहले तो तो इटली इटली मर रहा, है। दो दो दो। था तो पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान इतना भी नहीं हुआ, में लोग, कुछ नहीं पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा बहुत जिनको हुआ तो है कौन वो बड़ा नहीं जो, जो लेकिन इससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते मेरा हमारा विश्वास जो है वर्णाशंकर वो यही सिस्टम चलती है बाकी कितना भी बड़े बड़े लोग कितनी भी बड़ी बड़ी ईजाद क्यूँ नहीं करते इजाद, इजाद मतलब इन्वेंशन <coughs> खोज क्यों नहीं कर ले बड़ी बड़ी आधुनिक रूप से कुछ नहीं चलने वाला जरूरी है कि के नाम पे आप कोई और लिखे ठीक है वैल्यू से जनरली व्यक्ति जब दिखता है तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं बिना व्यक्ति के कुछ छोड़ दिया है कोई अनोनिमस इनका कोई नाम नहीं है कुछ नहीं है पहचान नहीं है बैल विषर सीरियसली नहीं लेते बल विशर तो नाम नहीं हुआ कुछ अनोनिमस ही हो गया जिनका कुछ पता आता पता नहीं देखते भगवान की क्या प्लानिंग बैठो देखो, और, देखो क्या होता है मैं तो इधर अभी कुछ समस्या नहीं है। काम चल रहा है नर्मदा जिले में तो अभी तो नहीं है, तो नहीं है। आएगा आएगा चिंता मत की गुजरात के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आ गया है नर्मदा में, नहीं गया। में भी एक लगभग एक के बाद एक पकड़ रहे सब भी सब जगह पे आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे अंदर आने की किसी को जरूरत तो नहीं है तो हमारा कार्य चलता रहेगा किसी कुत्ते जाना नहीं नहीं। पशु नहीं मनुष्य से भी तो होता है। वहाँ से मनुष्य को आया तो आते हैं ऐसे उड़ने पे आ जाता है वो अलग पद्धति होती है उसकी चंगा तो में जो है उसका एक प्रकार का वेरिएशन हुआ उसमें इसके कारण वो मनुष्य में आ पाया वो तो हो गया हर एक चंगाधड़ में जो है तो हर एक जगह पे तो वेरिएशन हो करके नहीं है आया एक बार मनुष्य में आया फिर फैलने लगा हो, बोलते वो तो लोग और क्यों हुआ ये प्रश्न नहीं करना है बस हो गया सुनता हम कहते हैं भगवान ने सा एक सता भगवान ने देख लिया उसको इसलिए आ गया क्योंकि उनको करना था पश्च्य पार्थ क्या है वो उवाच पार्थ पश्चेतान समवेतन करूनी थी बस वो भगवान बोले तब अर्जुन को सब विचारने लगे उसके पहले इतना समय तक ये सब विचार नहीं आए थे तो जब भगवान ने बोला कि अभी सब देखो तो फिर अर्जुन को सब दिखने लगे आचार्य मातुला पितरन पोत्र जब उन्होंने दिखाया तो दिखने लगे सही भगवान ने जब नजर डाली तो ओके okay. हेला ना, भी ना, ना थाँगी। थाँगी। पहले भी हुआ ना अलग अलग वायरस कोरोना के अलग अलग प्रकार रहे थे मनुष्य में भी ये वाला तब तो तो ये जो यमराज के पास रहते हैं ना सभी मूर्तिमान रूप में तो मतलब तो तो ये भी कोई मूर्तिमान रूप था कि किसी का, का, का जन्म हो गया उधर क्या यमराज यमराज के यम्राज के पास तो सारे प्रकार के डिजीज के मूर्तिमान तो ये जो कोरोना निकला तो कहीं ऐसा नहीं कि वहाँ पे किसी का जन्म हुआ ऐसा नहीं होता है आधुनिक जगत जिसको रोग कहता है क्लासिफिकेशन उसका जो वर्गीकरण करने की पद्धति अलग है ये ज्वर में ही आएगा ना ज्वर मूर्तिमान जो है जो के पास अलग -अलग प्रकार के ज्वर है ना उसमें से एक ज्वर बोल रहे थे ज्वर है ना बहुत जोर से बुखार आता है सांस लेने में तकलीफ होती है आदमी मर जाता है तो ज्वर है जैसे टी एक ज्वर है जॉन्डिस वो तो भी एक ज्वर है हैं। जॉन्डिस तो ज्वर नहीं है टाइफॉइड ज्वर है।, तो है ना जबरदस्त जबरदस्त बुखार आता है तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ज्वर हैं, तो ज्वर मूर्तिमान उधर है वो अलग अलग प्रकार के ज्वर देता रहता है तो ये वाली उंगली चारों बार, बार हमने कितना हिस्ट्री देखी है हम तो 200 साल की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं पहली बार आया समझे? ये लोग जब नया बोलते हैं तो उनका अर्थ नया 200 साल में नया क्योंकि उनके पास 200 साल की हिस्ट्री है इंडस्ट्रियल जोन या मान लो दो सौ नहीं तो छो साल में उससे ज्यादा तो हिस्ट्री कहाँ है ही नहीं। तो तो हिस्ट्री शुरू ही होती है हजार साल पर? बेटा ही नहीं है बाकी इसलिए वो लोग नया बोले तो मन समझ नहीं पिछले हजार साल में ये पहली बार आया है ऐसा नहीं कि जब से ब्रह्मांड बना तब तो से पहली बार पहली बार, तो से बार बार सालों में में पहली जैसे ना अरे 22 साल एक बारिश जैसे अभी बर्फ के गोले गिरे तो जीवन में आपने पहली बार देखा होगा मैंने भी जीवन में पहली बार देखा क्या इस कार्य कि जीवन में पहली बार हुआ यहाँ पे, पे पहले, पहले हुआ होगा ना सब हम नहीं थे सब भी हुआ होगा मध्य प्रदेश जैसे इनकी हिस्ट्री मतलब यही हिस्ट्री है छोटा ओके ठीक तो okay, है बात करेंगे डेढ़ की गया